श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गोलाप मां शोक यहाँ तक कि मर्मांतक शोक भी सबके जीवन में आते हैं परंतु जो शोक मनुष्य को साधु संघ का लाभ कराते हुए धीरे धीरे भगवत भक्ति का आस्वादन करा देता है वह उस अधिकारी विशेष के आध्यात्मिक माधुर्य का ही द्योतक होता है वचनामृत में गोलाप माँ का परिचय शोका तुरा के छदम नाम से दिया हुआ है तथापि थोड़े मनोयोग के साथ उनकी पुनीत जीवनी की चर्चा करने पर हम अपने आप को एक अमूल्य आध्यात्मिक संपदा से विभूषित महिला के सम्मुखीन पाते हैं श्रीमती गोपाल सुंदरी देवी एक कुलीन ब्राह्मण वंश में ब्याही गई थी उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी उस पर एक पुत्र तथा चंडी नामक एक कन्या को छोड़कर पति के अकाल में ही काल कवित हो जाने के कारण उनकी अवस्था बहुत ही बिगड़ गई पुत्र भी शिशु अवस्था में ही दिवंगत हो गया जिससे ब्राह्मणी के दुख की सीमा नहीं रही यथाक्रम जब कन्या वयस्क हो गई तो उसका जीवन सुख में बनाने की आशा में उन्होंने अपनी कुल मर्यादा का विचार न कर पाथुरिया घाटा कलकत्ते के सुप्रसिद्ध ठाकुर वंश में जन्मे विख्यात संगीत प्रेमी सौरेंद्र मोहन ठाकुर के साथ उसके हाथ पीले कर दिए उनकी कन्या सौंदर्य तथा सदगुणों से संपन्न थी परंतु भवितव्यता को कौन टाल सकता है गोपाल मां की सारी आशा आकांक्षाओं को धूल में मिलाकर इस कन्या ने अकाल ही उनसे चिर विदा ले ली शोका तुरा ब्राह्मणी को अपचारो ओर अंधकार ही अंधकार दिखने लगा गोलाब मां का अपने ही मोहल्ले में निवास करने वाली योगिन मां के साथ अच्छा परिचय था श्री रामकृष्ण चरणार्थित योगिन मां को विश्वास था कि उनके शोक का समन दक्षिणेश्वर जाने पर ही हो सकेगा अतः एक दिन वे उन्हें श्री कृष्ण के चरणों में ले गई और योगिन मां की आशा सफल हुई ठाकुर के दिव्य वचनों को श्रवण करके गोलाप माँ का शोक दूर हुआ एक दिन की बात है उस दिन अर्थात जून शनिवार था अपराह्ह में श्री रामकृष्ण अपने कमरे में अनेक भक्तों से घिरे हुए बैठे थे शोक से विवल ब्राह्मणी कमरे के उत्तर दरवाजे के पास खड़ी उनके उपदेशामृत का पान कर रही थी ठाकुर ने यथाक्रम अपने बाल सखा मल्लिक के भतीजे के निधन तथा उसके लिए श्रीराम को हुए शोक का प्रसंग निकाला और कहने लगे जन्म मृत्यु यह सब बाजीगर का इंद्रजाल है अभी है अभी गायब ईश्वर ही सत्य है बाकी सब अनित्य है उन पर कैसे भक्ति हो उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जाए अब यही चेष्टा करो शोक करने से क्या होगा यद्यपि ये बातें प्रत्यक्ष रूप से शोक विह्वल ब्राह्मणी के प्रति नहीं कही गई थी फिर भी इसका तात्पर्य उन्होंने अवश्य ही समझ लिया। परंतु श्री रामकृष्ण ने उन्हें यदि केवल ये उपदेश ही दिए होते तो वे ब्राह्मणी के कानों में प्रवेश करने पर भी उनके हृदय में प्रवेश करते या नहीं इसमें संदेह है संभवतः वे सोचती की आजन्म संसार संबंध से रहित ऐसे दुर्लभ चरित महापुरुष के मुख से ऐसे वैराग्य की बातें भले ही शोभा दे परंतु मेरे जैसी शोक संतप्त संसारी स्त्री के लिए तो यह आकाश का चंद्रमा पाने की इच्छा करने के ही सदृश असंभव है परंतु घटना ने दूसरा ही मोड़ लिया उस दिन उपदेश के साथी श्री रामकृष्ण के मानव सुलभ हृदय का भी परिचय पाकर ब्राह्मणी मुग्ध हो गयी श्री रामकृष्ण के मौन हो जाने पर जब सभी चुप बैठे थे उस समय उस निरवता को भंग करते हुए उस ने कहा, तो अब मैं जाऊं। इस पर दक्षिणेश्वर के महापुरुष सस्नेह का उठे तुम इस समय जाओगी? धूप बहुत तेज है क्यों इन लोगों के साथ गाड़ी पर जाना उस दिन ज्येष्ठ मास की संक्रांति थी दोपहर के तीन बजे थे एक और दिन अर्थात 28 जुलाई अठारह सो ईस्वी की घटना है भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले कल्पतरु श्री रामकृष्ण उस दिन श्री नंद बोस के मकान से होकर ब्राह्मणी के घर पदार्पण करने वाले थे इसके लिए ब्राह्मणी प्रातः काल से ही आयोजन में लगी हुई थी यथा समय समाचार आया कि ठाकुर नंद बोस के घर आ गए है यह सुनकर ब्राह्मणी आकुलता के साथ बार बार घर के बाहर भीतर आना जाना करने लगी मानो वे वे अभी ही आप फिर देर होते-दे से उनका हृदय कांप उठा था। कहीं वे ना भी आए। मकान ईट का बना था परंतु काफी पुराना था छत पर बैठने की जगह की गई थी वहां पर स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं सभी आग्रह पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे ये दो बहनें थी दोनों विधवा थी उनके भाई लोग भी उसी मकान में सब परिवार रहते थे देरी सहन न कर पाने के कारण ब्राह्मणी समाचार लेने हेतु तो नंद के घर पहुंच गई। इधर श्री रामकृष्ण भी आ पहुंचे और भक्तों के साथ आनंद पूर्वक आकर छत पर बैठ गए ब्राह्मणी के लौटने में विलंब होता देख उनकी बहन चिंतित हो गयी थोड़ी ही देर में ब्राह्मणी ने आकर ठाकुर को प्रणाम किया फिर क्या करूं? कैसे अपने प्राणों का आवेग व्यक्त करूं? कुछ निश्चित न कर पाकर अधीर होकर कहने लगी अरे देखो इतना आनंद मैं कहां रखूं? बताओ री अब मेरी चंडी आई थी दिपाही को साथ लेकर तब भी तो मुझे इतना आनंद नहीं हुआ था अरे अब मुझे चंडी का दुख तनिक भी नहीं है मैंने सोचा था जब वे नहीं आए तब जो कुछ आयोजन मैंने किया है सब गंगा में फेंक दूंगी फिर कभी उनसे बोलूंगी भी नहीं जहा जाएंगे आर से एक बार देख भर लूंगी और बस चली जाऊंगी जाऊं सबसे कहूं अरे तुम लोग आकर मेरा सुख देख जाओ खेल लॉटरी में एक रुपया लगाकर किसी कुली को एक लाख रूपये मिले थे एक लाख रूपये मिले हैं सुनकर मारे आनंद से वह मर ही गया था एक भक्त ने उनकी चरण धूल ली ब्राह्मणी ने भी बदले में नमस्कार किया इसी प्रकार आनंद का प्रवाह चल रहा था कि ब्राह्मणी की बहन ने चौके में से आकर कहा दीदी तुम भी आओ न तुम्हारे यहाँ खड़ी रहने से कैसे काम चलेगा नीचे आओ, हम लोग अकेले कैसे क्या करें ब्राह्मणी उस समय आनंद में अपने आप को को तथा तथा जगत भूलकर भक्तों को देख रही थी इस आवेग के थोड़ा कम होने पर उन्होंने श्री रामकृष्ण को एक दूसरे कमरे में ले जाकर अत्यंत भक्तिपूर्वक मिष्टान आदि निवेदित किया भक्तों को भी छत पर बैठा कर, मीठा कराया। रात को बजे जब विदा लेने लगे, तो ने घर के सभी के सभी लोगों को बुलाकर उनका चरण स्पर्श करवाया। ठाकुर से की मां घर गए साथ में ब्राह्मणी भी गई वहां पर थोड़ा सा जलपान करने के बाद ठाकुर बलराम के घर पर गए ब्राह्मणी ने वहां भी उनका अनुसरण किया अंत में सबके चले जाने पर श्री कृष्ण ब्राह्मणी का उल्लेख करते हुए मास्टर मास्टर से बोले, इन्हें कितना आनंद हुआ है। है। ने कहा, कैसे आश्चर्य की बात ईसा के समय भी ठीक ऐसा ही हुआ था देवी दो बहनें थी मेरी और मार था श्री रामकृष्ण के उत्सुकता व्यक्त करने पर मास्टर ने बाइबिल के आधार पर उनकी अपूर्व कहानी सुनाई ईशा जब उन दो बहनों के घर आए तो एक बहन भावोल्लास में मग्न होकर ईसा के चरणों में ही बैठी रही दूसरी बहन ने जो अकेले ही प्रभु के जलपान आदि की व्यवस्था में व्यस्त थी शिकायत की प्रभु देखिए तो दीदी का यह कैसा अन्याय है आप यहाँ चुपचाप बैठी हुई हैं और मुझे अकेले को ही सारा काम करना पड़ रहा है ईसा ने उत्तर दिया मारथा मारथा तुम सैकड़ों चिंताओं तथा तो झंझटों में जकड़ गई हो थापि तुम्हारे जीवन में एक चीज का अभाव रह गया है मेरी ने उसी से वस्तु को चुन लिया है, जो उसे कभी भी खोना नहीं पड़ेगा। इस परंतु पर ठाकुर ने कितने ही प्रकार से शांतिवारी का सिंचन किया था उन्होंने माताजी से कह दिया था तुम उसे खूब अच्छी तरह से खिलाना पेट में अन्न पड़ने से शोक घट जाता है तुम इस ब्राह्मण की बेटी का ध्यान रखना वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगी फिर गोलाप माँ से उन्होंने माता जी के संबंध में कहा था वह शारदा है सरस्वती है ज्ञान देने आई है, रूप रहने पर कहीं अशुद्ध मन से देखकर लोगों का अकल्याण ना हो इसीलिए इस बार रूप ढक कर आई है अतः प्रारंभ से ही गोलाप माँ बीच बीच में नौबत में माता जी के साथ निवास करने लगी और ठाकुर के स्नेह आशीर्वाद के साथ ही मां की ममता के स्पर्श से भी धन्य हो गई। नौबत में निवास करते समय को तो बड़ी देर तक ठाकुर के साथ लाप करने का मिला करता था। माताजी भी मानो उन्हें ऐसा मौका देने के लिए ही ठाकुर का भोजन गोलाप माँ के हाथों भेजा करती थी एक दिन भोजन की थाली ठाकुर के सामने रखकर गुलाब मां निकट ही बैठे उनका भोजन करना देख रही थी ऐसे समय उन्होंने देखा कि ठाकुर जब अपने मुंह में कौर देते हैं तो भीतर से न जाने सर्प के समान कोई कर उसे निगल लेता है यह देखकर हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ गए ठाकुर ने पूछा क्यों जी बोलो तो मैं खा रहा हूं या कोई और गुलाब माँ ने जो कुछ देखा था उसी का वर्णन किया जिसे सुनकर ठाकुर आनंदित हो बोल उठे ठीक कहती हो ठीक कहती हो तुम थी इसलिए देख सकी समझ सकी यह कहकर वे गुलाब मां की प्रशंसा करने लगे इस घटना का वर्णन करने के बाद गुलाब मां ने कहा था सर्पाकार कुंडलनी की आहुति लेना जो कहते हैं ना वही मैंने देखा था